बुद्ध की अनूठी क्रांति भगवान बुद्ध की गाथाओं पर सदगुरु ऊषो के अमृत प्रवचन एस धमो सनन्तो प्रवचन नंबर तिरसठ भाग एक मनुष्य एक चौराहा जोगियों का लिबास लगते हैं लोग कितने उदास लगते हैं दर्द की ओस में धुले चेहरे मकबरों पर की घास लगते हैं सुबह सूरज किधर से निकलेगा मैं कदे में कयास लगते हैं आप भी जिंदगी से आजिज हैं आप भी देवदास लगते हैं हाय पलकें लहू लुहान हुई ख्वाब टूटे गिलास लगते हैं आप उस शख्स तक नहीं पहुँचे हाँ मगर आसपास लगते हैं जिसम आंधी है आरजुओं की लोग उड़ती कपास लगते हैं पास में आईने नहीं रखते सुख सभी सूरदास लगते हैं कत करके किसी का भाग्य हों लोग यू बदहवास लगते हैं जोगियों का लिबास लगते हैं लोग कितने उदास लगते आदमी उदास है आदमी इतना उदास है कि उसका तथाकथित जीवन तो उदास है ही उसका धार्मिक जीवन भी उदास है इसलिए जोगी का लिबास तो उदास आदमी का प्रतीक हो गया जोगी का तो अर्थ ही हो गया हारा टूटा दुखी जीते जी मरा हुआ जिसके जीवन में कोई रस की धार नहीं मरुस्थल है जो पर ये बात उल्टी है योगी के ही जीवन में रस की धार होती और सब मरुस्थल है योगी के जीवन में ही परमात्मा की झलक होती और योगी के जीवन में ही ऊगता है अंतर का सूरज तो योगी के जीवन में तो आनंद होगा नृत्य होगा गीत होगा चाहे तुम पहचान ना पाओ क्योंकि जिन गीतों को तुम पहचानते हो वैसे गीत वहां ना होंगे और जिस आनंद को तुमने जाना है वह आनंद तो झूठा है असली सिक्के वहां होंगे नकली सिक्कों के तुम आदि हो गए तो शायद तुम ना भी पहचान पाओ मैंने है कि एक बूढ़ी स्त्री अपने बेटे के साथ बेटा एक चित्रकार था एक कला प्रदर्शनी को देखने गई वहां उसने पिकासो की एक बहुत प्रसिद्ध कृति देखी लेकिन ना उसे पिकासो का कुछ पता है ना पिकासो की मूल कृति उसके सामने है लाखों रुपए की उसकी कीमत है इसका उसे कुछ पता है वह अपने बेटे से देख के बोली ये भी कौन चित्रकार है मालूम होता है अपने घर जो कैलेंडर तंगा है उसी की नकल इसने की कैलेंडर पिकासो की इस कृति की नकल है यह मूल कृति है लेकिन उस बुढ़ी स्त्री को माफ करना होगा कैलेंडर ही उसने देखा सदा घर में टंगा हुआ है अब आज अचानक मूल कृति देखी तो उसे लगती है कि शायद यह कैलेंडर की नकल और वो चकित है कि किस ना समझने इसको यहां टांगा है इसको प्रदर्शन करने की जरूरत क्या है पहली तो बात नकल वो भी एक साधारण से कैलेंडर की जो अपने घर में वर्षों से टंगा है तुमने तो जो जाना है वो नकल है योगी के जीवन में जो सुबास तुम्हें मिलेगी वो असल है वो असली सिक्का है स्वामी राम कहा करते थे धर्म नगद है और असली सिक्का है यहां तो सब उल्टा हो गया है यहां तो तुमने करीब करीब दुख को ही धीरे धीरे सुख मान लिया है मानो ना तो करो भी क्या मन को तो समझाना पड़ता है उदास उदास आदमी से मिलो पूछो कैसे वो कहता सम मजा है सब ठीक चल रहा है प्रभु की कृपा और चेहरा कुछ और कह रहा आंखें कुछ और कह रही ओट कुछ और कह रहे शब्द झुटला रहे हैं उसके व्यक्तित्व को मातमी से मातमी चेहरा भी कहता है सब ठीक है तुम सब ठीक है शायद होश में भी नहीं कहते कि तुम क्या कह रहे हो सब कहां ठीक है सभी ठीक होता तो फिर क्या कहना था लेकिन तुम्हारी अड़चन क्षमा करने योग्य है क्योंकि अगर तुम इसको ही ठीक न मान लो तो जियोगे कैसे सोओगे कैसे उठोगे कैसे बैठोगे कैसे प्रतिपल कांटा चुभेगा मुश्किल हो जाएगी जीना जीवन कठिन हो जाएगा इसलिए धीरे धीरे इसी को सुख मान लेते हैं हम सब बहुत सुखी हैं लेकिन सुख की कोई बात नहीं हम सब बहुत दुखी हैं लेकिन दुख का कारण ज्ञात नहीं प्रेमालाप मग्न ये जोड़े चट्टानों की छाहों में जैसे कोई सत्य खोजता हो झूठी अफवाहों में कुछ खोखले रिक्त शब्दों का फिर फिर दोहराया जाना नकली विश्वासों के हाथों बार बार धोखा खाना तन के भोग कक्ष में कैदी सापग्रस्त प्यासी रूहें इन पर कभी किसी बादल का होता दृष्टि निपात नहीं हम सब बहुत सुखी हैं लेकिन सुख की कोई बात नहीं हम सब बहुत दुखी हैं लेकिन दुख का कारण ज्ञात नहीं ना तो सुख है जीवन में और ना हमने दुख के कारणों में झांकना चाहा उसमें भी डर लगता है कि कहीं और झंझट ना हो जाए कहीं दुख के कारण खोजते और दुखी ना हो जाएं, तो हम दुख से आंख चुराते इस बात को ख्याल में लेना सुख जहां नहीं है वहां सुख मान लेते हैं जीना तो है किसी बहाने और दुख जहां है वहां से आंख चुराते क्योंकि दुख को देखने में डर लगता है कि अगर देखा तो कहीं दुख और ना हो जाए फिर देखने में सार भी क्या है तो हम वहां देखते हैं दूर सपनों की दुनिया में जहां सुख कभी होगा और यही चूक हो रही है दुख को गौर से देखो दुख का कारण मिल जाए तो जीवन में सुख के आने का द्वार मिल जाता है बुद्ध ने कहा है दुख है दुख का कारण है दुख से मुक्त होने का उपाय है दुख मुक्ति की अवस्था है इन चार को बुद्ध ने आरी सत्य कहा है अत्यंत बुनियादी सत्य इन इनसे बुनियादी और कुछ भी नहीं पहला बुनियादी सत्य दुख है तुमने तो अभी वही स्वीकार नहीं किया तुम तो झुटलाए जा रहे हो तुम तो कहते हो दुख नहीं सुखी हूं सब है मेरे पास लोग आते वो कहते हैं भगवान की कृपा से सब है बच्चे हैं पत्नी है घर द्वार है धन दौलत है सब है मगर फिर मगर क्या जब सब है परमात्मा की कृपा से तो अब मगर क्या कैसा हम झूठ बोले जा रहे और हम ही झूठ नहीं बोलते परमात्मा को भी झूठ में घसीट खसी, रहे उसकी कृपा से अगर यही उसकी कृपा है जो तुम्हारे जीवन में हो रहा है तो फिर उसे कृपालु कहना बंद कर दो होगी कोई दुष्ट दुष्टता की प्रक्रिया परमात्मा के नाम पर छिपी बैठी जो तुम्हें सता रही नहीं लेकिन तुम झूठे हो तो तुम्हारा परमात्मा भी झूठा हो जाता है तुम झूठे हो तुम जो छूते हो वही झूठा हो जाता है और झूठ की पहली सीढ़ी कहां पड़ती वहीं जहां तुम दुख को दुख नहीं मानते और सुख समझा लेते हो कि सुख है फिर जब तुम दुख को सुख मान लेते हो तो तुम एक ऐसी प्रक्रिया में पड़ गए कि अब तुम दुख के कारण कैसे खोजोगे जब सुख ही मान लिया तो दुख का कारण कैसे खोजोगे जिसने बीमारियों को स्वास्थ्य मान लिया वो चिकित्सक के पास जाए क्यों और जिसने बीमारी को स्वास्थ्य मान लिया वो बीमारी का कारण क्यों खोजे बीमारी है ही नहीं तो कारण कैसे खोजे तुमने जहां दुख को इनकार किया वहीं तुम चूक गए वहीं से तुम भटक रहे हो और जन्म जन्मों में तुमने वही किया है इसलिए बुद्ध कहते हैं पहला आरी सत्य है दुख है इसे झुठलाओ मत बागो मत आंख मत मुंदो आंख मुंदने से दुख मिटेगा नहीं आंख मुंदने के कारण ही दुख बढ़ता गया है तुम आंखें मुंदे खड़े हो और दुख बढ़ता चला गया आंख खोलो कारण खोजो दुख है सुख जरा भी नहीं है सुख मान्यता है दुख सत्य है तो दुख के कारण को खोजो और उसी के कारण की खोज करते करते तुम चकित हो जाओगे जैसे ही कारण हाथ में आ जाता है तुम्हारे हाथ में एक अपूर्व कुंजी आ गई अब तुम्हारी मर्जी दुखी होना हो तो हो जाओ न होना हो तो न हो कौन चाहे के दुखी होना चाहेगा जब समझ में आ जाए कि द्वार कहां तो कौन दीवाल से निकल के सिर तोड़ना चाहता है लेकिन तुम दीवाल को द्वार कहते हो तो द्वार तुम्हें दिखाई नहीं पड़ सकता बार बार टकराते हो फिर भी सजग नहीं होते चौंकते नहीं बार बार कोई बहाना खोज लेते हो कि टकरा गए होंगे कोई और बुल चूक होगी दरवाजा तो यही है निकलना तो यही है निकलना तो यहीं से हो सकता है दुख का कारण ख्याल में आ गया तो दुख से मुक्ति तुम्हारे हाथ में आ गई अब तुम्हारी मर्जी और कौन है जो दुख चाहता है दुख का कारण समझ में आते ही दुख से मुक्ति का उपाय मिल जाता है दुख मुक्ति का उपाय मिलते ही तुम्हारे जीवन में धीरे धीरे वो घड़ी आनी शुरू हो जाती कभी कभी झलक आती कभी किरण उतरती कभी देर टिक जाती कभी थोड़ी और ज्यादा देर टिक जाती जब सुख होता है दुख का अभाव सुख है इस बुद्ध विचार को समझो बुद्ध कहते हैं दुख निरोध बुद्ध से लोग पूछते कि मोक्ष में सुख होगा निर्वाण में सुख तो होगा ना बुद्ध कहते सुख की बात ही मत करो इतना ही कह सकता हूं कि दुख नहीं होगा बुद्ध अद्भुत है क्योंकि बुद्ध जानते हैं तुम इतने बेईमान हो कि तुम निर्वाण में भी सुख खोजने लगोगे वही तो तुम्हारी संसार की भूल है कि तुम सुख खोज रहे हो दुख को तो पहचानते नहीं सुख को खोजते हो वही तुम्हारी चूक है वही तुम्हारी फिसलन है वहीं से तुम गिरे हो वहीं से तुम गिरते जा रहे हो अगर तुमसे कहा जाए मोक्ष में सुख है जैसा कि हिंदू कहते हैं आनंद जैसा जैन कहते परमानंद बुद्ध ने नई भाषा खोजी बुद्ध की भाषा मनुष्य के मनोविज्ञान को जिस ठीक ढंग से पहचान पाई है वैसी किसी दूसरे व्यक्ति की भाषा नहीं पहचान पाई बुद्ध ने मनुष्य को सोचकर भाषा निर्मित की महावीर अपने को देख के बोल रहे हैं महावीर को आनंद हुआ है तो वो कहते हैं कि मोक्ष परम आनंद की दशा है लेकिन उन्होंने ये ख्याल नहीं लिया है कि जिस आदमी से बोल रहे हैं उसने तो आनंद जाना नहीं वो तो आनंद के नाम से सुख समझेगा पहली बात दूसरी बात अभी तक सुख खोजता रहा संसार में अब वो मोक्ष में स्वर्ग सुख खोजने लगेगा और सुख खोजने में ही उसकी भ्रांति है इसलिए महावीर की भाषा आदमी को देख के नहीं महावीर के अपनी चित्त दशा को देखकर है बुद्ध की भाषा तुम्हें देखकर है बुद्ध पागलों की भाषा में बोल रहे हैं पागलों से बोल रहे हैं देख के जान के कि तुम किस तरह की भूल कर सकते हो जैन शास्त्रों में लिखा है कि जब मोक्ष रमणी तुम्हें वरेगी मोक्ष रमणी कि जब मोक्ष की सुंदर स्त्री तुम्हारा वरण करेगी अब बात बिल्कुल ठीक है कहीं भी भूल चूक नहीं लेकिन जो रमणियों के पीछे दीवाना रहा है अब तक और फिल्म अभिनेत्रियों के द्वार खटखटाता रहा है वो तो पढ़ के गदगद हो जाएगा मोक्ष रमणी वो क्या समझेगा उसके सामने कौन सी प्रतिमा उठेगी कौन सा रूप उठेगा मोक्ष रमणी वो मोक्ष में भी वही खोजने लगेगा जो यहां खोज रहा था नहीं बुद्ध ने एक शब्द भी नहीं ऐसा बोला जिसके साथ तुम फिर से धोखा खा सको बुद्ध की भाषा बड़ी अद्भुत है बड़ा संयम रखना पड़ा होगा बुद्ध को क्योंकि मैं जानता हूं कठिनाई कैसी जब भीतर आनंद बरस रहा हो तब इस बात को सदा याद रखना कि तुमसे आनंद की बात न की जाए कठिन और जब भीतर सच ही मोक्ष की रमणी के साथ भोग चल रहा हो तब यह बात बड़ी मुश्किल है कि तुमसे न कही जाए कभी भूल चूक समय असमय निकल ही जाएगी लेकिन बुद्ध से ना निकली चालीस साल बोले लेकिन फूंक फूंक के कदम रखा महावीर जमीन पर फूंक फूंक के कदम रखते बुद्ध एक एक शब्द पर फूंक फूंक के कदम रखते कितनी ही बार पूछा गया और कितने ही ढंग से पूछा गया लेकिन उन्होंने सदा यही कहा कि दुख निरोध दुख नहीं होगा इतना ही तुमसे कह सकता हूं सुख होगा कि नहीं तुम जानो मेरी तरफ से इतनी भरपक्की बात है कि दुख नहीं होगा इसलिए बुद्ध का प्रभाव बहुत समझदार लोगों पर पड़ा ना समझ लोगों पर नहीं पड़ा ना समझो का यह भी कोई लक्ष्य हुआ दुख निरोध दुख नहीं होगा यह बात कोई जस्ती नहीं कुछ विधायक होगा क्या ये कहो ना नहीं होगा इधर दुख से परेशान है तुम कहते हो दुख नहीं होगा ये लक्ष्य कुछ बहुत हृदय को गदगद नहीं करता करता है दुख निरोध कांटा नहीं होगा घाव नहीं होगा लेकिन बुद्ध ये नहीं कहते कि फूल खिलेगा सुगंध होगी सुवास होगी बुद्ध ये बात नहीं कहते बुद्ध कहते हैं कांटा नहीं होगा बस इतना ही अब कांटा नहीं होगा इस मन में कहीं कोई तरंग उठती कोई लहर उठती इसको कोई लक्ष्य मान के अपना जीवन समर्पित करेगा दुख निरोध के लिए कोई साध्य बनाएगा किसी से तुम पूछोगे क्या खोज रहे हो तो वो कहेगा मैं दुख निरोध खोज रहा हूं ये बात कुछ जस्ती नहीं दुख निरोध की प्रतिमा बनती नहीं इसलिए बुद्ध का प्रभाव अत्यंत बुद्धिशाली लोगों पर पड़ा और जैसे ही बुद्ध विदा हो गए वो प्रभाव होने लगा क्योंकि भीड़ तो बुद्धिहीनों की है बुद्ध का धर्म इस जगत में सर्वाधिक वैज्ञानिक धर्म था लेकिन विलुप्त हो गए इस देश से विलुप्त हो गया जहां पैदा हुआ क्योंकि इस देश से विलुप्त हो जाने के बहुत कारणों में एक कारण यह था कि इस देश के से सारे धर्म आनंद की भाषा बोलते हैं सच्चिदानंद मोक्ष मोक्ष रमणी अपूर्व सुख की वर्षा महासुख और बुद्ध ने सिर्फ इतना कहा दुख निरोध लेकिन मैं तुमसे कहता हूं बुद्ध की बात समझ के चलोगे तो इस मंदिर की सीढ़ियों पर चढ़ सकते हो क्योंकि दुख निरोध ही सुख को पाने का मार्ग है दुख न रह जाए तो जो बचेगा उसका नाम आनंद है दुख के अभाव का नाम आनंद है फूल खिलता है निश्चित खिलता है लेकिन जो व्यक्ति सुख की तलाश में लगा है वो संसार को ही बढ़ाए चला जाता है और जो व्यक्ति दुख की तलाश में लग जाता है वो संसार को काटने लगता है कारण हाथ में आने लगते उतना उतना दुख गिरने लगा उतना संसार गिरने लगा निदान हो गया रोग का चिकित्सा बड़ी आसान हो जाती है बुद्ध चिकित्सक है बुद्ध ने कहा भी कि मैं वैध हूं जैसा नानक ने कहा है कि मैं वैध हूं ऐसा बुद्ध ने भी बहुत बार कहा कि मैं वैध्य हूं अनेक अनेक बार बुद्ध ने दोहराया है कि मैं कोई दार्शनिक नहीं कोई ज्ञानी नहीं मैं तो वैध हूं तुम बीमार हो मैं वैध हूं तुम जब वैध्य के पास जाते हो तो वह तुम्हारी बीमारी दूर कर देता है स्वास्थ्य तुम्हें देता नहीं दे भी नहीं सकता किस वैध्य का सामर्थ्य स्वास्थ्य कब किसने किसको दिया स्वास्थ्य को देने की जरूरत ही नहीं स्वास्थ्य का अर्थ ही होता है जब बीमारी नहीं रह जाती तो जो बचता है तो वैद्य तुम्हारी बीमारी छीन लेता है औषधि देता है कि बीमारी कट जाए जब सब बीमारी कट जाती तो जो पीछे अपने आप स्वभावता रह जाता है उस स्वभाव में जो है वही तो स्वास्थ्य ये दोनों शब्द एक से ही बने हैं स्वास्थ्य स्वभाव और स्वास्थ्य स्वयं रह गए तो स्वस्थ कुछ और विजाति न बचा तो स्वस्थ तो स्वास्थ्य तो कोई नहीं दे सकता तुम अगर डॉक्टर के पास जाओ कहो कि कुछ स्वास्थ्य दे दे तो वो कहेगा बीमारी क्या है तुम कहो बीमारी तो कुछ भी नहीं तो मैं स्वास्थ्य की तलाश कर रहा हूं तो वो कहेगा क्या बीमारी जब कुछ भी नहीं तो तुम स्वस्थ हो और स्वास्थ्य देने का कोई उपाय नहीं बीमारी छीनी जा सकती है स्वास्थ्य दिया नहीं जा सकता तो बुद्ध बीमारी का विश्लेषण किए बीमारी को ठीक ठीक तर्कयुक्त ढंग से साफ कर दिया फूल खिलता है नाव नहीं ये अधर है हस्ती इनसे झील पता नहीं ये जिंदगी कितने लंबे मील लकड़ी की इस देह के टूटे हुए किवाड़ पीछे रेगिस्तान है आगे उठे पहाड़ कोने पर से फट गई यह चिट्ठी सी धूप संध्या ऐसी लग रही ज्यो विधवा का रूप कच्ची मिट्टी के मनुज आवे जैसा गांव अंगारों का फर्श है और धुए की छांव बारहे बजते ही मिली सुइया दोनों साथ अभिवादन करता समय जुड़े घड़ी के हाथ पीली आंखें धूप की नीले दर्द हजार पतझड़ में शायद तभी हरा हो गया प्यार कपट छलाओं का नगर तीखे तीखे लोग मित्रों को भी लग गया नागफनी का रोग संबंधों की हथकड़ी चेहरे हैं अभियुक्त आंखों के पक्षी उड़े होकर बंधन मुक्त चोरी करके चांद की गए तिमिर के चोर ग़स्त लगाता फिर रहा यहां सिपहिया भोर लहंगा पहने धूप का उतरी जल में शाम बूढ़े बरगद ने कहा पलक मूंद कर राम अनगिन चेहरों से लदा यह नीला आकाश वर्षों खोजा न मिला अपना सुर्ख पलाश वर्षों क्या जन्मों खोजा न मिला अपना सुर्ख पलाश वह जो अपने भीतर का सुर्ख फूल है वो मिला नहीं और जब तक वह नहीं मिला तब तक कुछ भी नहीं मिला तब तक तुमने जो भी इकट्ठा कर लिया सब बोझ है और जब तक तुमने जो भी खोजा सब व्यर्थ है तुम रेगिस्तानों में भटकते रहे मरुधान मिला नहीं यह भी स्वीकार करने का मन नहीं होता कि मरुधान मिला नहीं इसलिए मान लेते हो कि मिल गया ऐसी सांत्वना हो जाती सांत्वना से जागो तो ही सत्य मिलता है तुम्हारे तथाकथित साधु सन्यासी तुम्हें सांत्वना ही देते सांत्वना से जागो तो सत्य मिलता है सांत्वना से सत्य नहीं मिलता मैं तुम्हारे साथ जो प्रयोग कर रहा हूं वो है तुम्हारी सांत्वनाएं छीन लेने का प्रयोग तुम्हारी सब सांत्वनाएं छीन जाएं तो तुम्हारे जीवन का दुख इतना है कि वही दुख तुम्हें जगा देगा तुम्हें दुख जगा नहीं पा रहा है क्योंकि तुमने सांत्वनाओं की खूब आड़ बना रखी सांत्वनाओं के खूब तुमने कवच पहन रखे दुख है और नहीं जगा पा रहा अलार्म बज रहा है दुख का और तुम कानों में रुई लगाए पड़े हो वो रुई सांत्वना है दुख बचता है लेकिन कान में रुई लगाए पड़े हो तो सुनाई कैसे पड़े और तुम चाहते हो कि किसी तरह सुनाई ना पड़े तो तुम रुई बढ़ाते चले जाते हो धर्म धर्मगुरु का एक ही प्रयोजन है कि तुम्हारे कान की सब रुई निकाल ले बुद्ध ने 40 वर्ष यही अद्भुत प्रयोग किया और बहुत लोग उनके पास सत्य को उपलब्ध हुए और जिसे भी सत्य को पाना हो उसे टालना नहीं चाहिए उसे यह नहीं कहना चाहिए कल निकालेंगे कान की रुई अभी निकालो तो निकलेगी कल पर छोड़ा तो कभी ना निकलेगी एक संस्मरण और जोड़ दूं, ओ मेरे इतिहास रुको तो हम रोके जा रहे हर चीज को हम कहते हैं जरा ठहरो थोड़ा और धन इकट्ठा कर लूं कि थोड़ा और मन इकट्ठा कर लूं कि थोड़ा और ऐसा कर लूं कि थोड़ा और वैसा कर लूं एक संस्मरण और जोड़ दूं, ओ मेरे इतिहास रुको तो हम तो मौस से भी यही कहें मौत सुनती नहीं इसलिए बात मुश्किल हो जाती नहीं तुम तो मौत से भी कहें कि जरा रुक जा एक संस्मरण और जोड़ दू मैंने तुमको अपना जाना अपने से भी ज्यादा माना पर इतना सब करने पर भी सचमुच क्या तुमको पहचाना तुम तो अब भी पहले जैसे लगते हो वैसे के वैसे एक संस्मरण और जोड़ दू मेरे मधुमास रुको तो रात न रुचती स्वप्न न भाता दिवस सरी का दिवस न जाता लगता पहले मैं भी था कुछ पर अब कुछ भी याद ना आता सच कितना मजबूर हुआ है अपने से भी दूर हुआ है एक विस्मरण और जोड़ दूं दू ओ मेरे विश्वास रुको तो केवल इतनी कथा हमारी अथ पर इति की पहरेदारी कभी संवरना चाहा होगा अब तो बुझने की तैयारी मन था, नई सृष्टि रचने का अब प्रयास सबसे बचने का एक संवरण और जोड़ दूं ओ मेरे सन्यास रुको तो एक संस्मरण और जोड़ दू ओ मेरे इतिहास रुको तो बुद्ध ने ऐसा नहीं किया जिस दिन देखा कि मृत्यु है जिस दिन देखा कि बुढ़ापा है जिस दिन देखा कि जीवन में दुख है उसी रात छोड़ दिया सब उस रात छोड़ने के बाद बुद्ध ने जो कसम खाई वो समझने जैसी है बुद्ध ने कहा चाहे मेरा चमड़ा नसें, हड्डी ही क्यों न शेष रह जाएं? चाहे शरीर मांस रक्त क्यों न सूख जाए किंतु बिना सम्यक संबोधि को प्राप्त किए नहीं रहूंगा क्योंकि उसके बिना रहने का कोई अर्थ नहीं सम्यक संबोधि एकमात्र संपदा है सम्यक संबोधि का अर्थ है बिना जागे नहीं रहूंगा सोया सोया अब नहीं रहूंगा सब दांव पर लगा दूंगा लेकिन अब निंद रहने का कोई भी कारण नहीं जहां मौत है वहां जो सो रहे वे गाफिल हैं और नासमझ जहां मौत सब छीन लेगी वहां जो इकट्ठा कर रहे वो पागल हैं और विक्षिप्त अब नहीं तो बुद्ध ने सब दांव पर लगा दिया लंबी तपस्या तो की छह वर्ष कठोर तपस्या तो की सच में ही हड्डी मांस मज्जा सब सूख गया छाती की हड्डियां दिखाई पड़ने लगी कथाएं कहती हैं कि पेट पीठ से लग गया सब सूख गया अपूर्व संघर्ष किया गहन संकल्प किया और सब दांव पर लगा दिया उसी संकल्प का अंतिम परिणाम समर्पण था उसी संघर्ष का अंतिम परिणाम विश्राम था तुम तो में से बहुत लोग समर्पण करते हैं। लेकिन समर्पण के पहले समर्पण करने को ही कुछ नहीं होता कभी मुझे सुन लेते हैं ये कहते कि ध्यान भी छोड़ना पड़ेगा तो वो कहते हैं फिर ठीक हमने किया ही नहीं झंझट में क्यों पढ़ना कभी मैं कहता हूं गुरु भी छोड़ना पड़ेगा तो वो कहते हैं फिर ठीक है जब छोड़ना ही पड़ेगा तो गुरु करना ही क्यों लेकिन तुम वही छोड़ वही छोड़ सकते हो जो तुम्हारे पास है ध्यान हो तो ध्यान छोड़ सकते हो निश्चित ही मैं बार बार कहता हूं कि नदी पार कर जाने पर नाव छोड़ देनी पड़ती तो तुम कहते हो नाव चढ़े ही क्यों लेकिन तब तुम दूसरे किनारे ही रह जाओगे यह बात उस किनारे जाके छोड़ने की हो रही थी नाव पकड़नी पड़ेगी और छोड़नी पड़ेगी बुद्ध ने संकल्प किया संघर्ष किया तपश्चर्या की और आखिरी चरम शिखर पर पहुंचे उसके पास मनुष्य के हाथ में करने को कुछ भी नहीं बचता कर्ता की आखिरी स्थिति आ गई वहां से कर्ता गिरा बिखर गया समाप्त हो गया वहीं अहंकार विसर्जित हो गया जो बचा वही बुद्धत्व है